एक बार लबे स्वर से ओम का उच्चारण करत होगया पाठ न सूत्र दस अभाव अभाव प्रत्यय प्रत्यय आलंबना आलंबना वृत्तिर वृत्तिर निद्रा निद्रा दस अब ये निद्रा वृत्ति है चौथी पांच में से चौथी वृत्ति पहला शब्द है इसमें अभाव भाव शब्द का अर्थ होता है होना भू सत्ता है हाँ भू धातु इसका इससे बनेगा भाव भाव का अर्थ है होना और शुरू में अ लगाएंगे तो अर्थ उलट जाएगा अभाव न होना तो होना किसका न होना तो अभी हम प्रसंग के अनुसार दो चीजों का न होना ऐसा लिया जाएगा मोटे तौर पे तीन अवस्थाएं हैं एक है जागृत दूसरी स्वप्न तीसरी सुसुप्ति का ही नाम निद्रा है जागृत स्वप्न और निद्रा अब यहां चर्चा है निद्रा की तो तीन में से एक होगी दो नहीं होगी तो जब निद्रा की बात करेंगे तो जागृत और स्वप्न का अभाव हो जाएगा तो प्रसंगानुसार अभाव का अर्थ हुआ जब जागृत और स्वप्न अवस्था न हो उसका अभाव हो जाए वो तीसरी स्थिति उसका नाम निद्रा है तो कहते हैं अभाव अगला शब्द है प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान प्रत्यय शब्द का एक अर्थ है ज्ञान कहीं इसका अर्थ होता है अनुभूति कहीं होता है विचार तो ऐसे मिलते जुलते से अर्थ हैं प्रसंगानुसार अर्थ चलते रहते हैं तो यहां प्रत्येक अर्थ है ज्ञान जब जागृत भी न हो स्वप्न भी न हो उस स्थिति में जो ज्ञान होता है वो हो गया अभाव प्रत्यय प्रत और स्वप्न अवस्था के अभाव में जो ज्ञान होता है उसका नाम हो गया अभाव प्रत्यय फिर अगला शब्द है आलंबना आलंबन का अर्थ है सहारा आश्रय अभाव प्रत्यय आलंबना जागृत और स्वप्न अवस्था के अभाव के समय जो ज्ञान होता है जो अनुभूति होती है उसके सहारे से उसके आश्रय से उसके आधार से उत्पन्न होने वाली अगला शब्द है वृत्ति ऐसी वृत्ति को निद्रा निद्रा नाम से कहते हैं तो जागृत भी नहीं स्वप्न भी नहीं उस समय जो अनुभूति होती है उसके आधार पर उत्पन्न होने वाली वृत्ति निद्रा है एक व्यक्ति ने शंका उठाई कि इस सूत्र में वृत्ति शब्द दोबारा क्यों रखा स्पेशल और सूत्रों में तो नहीं इसमें स्पेशल दोबारा वृत्ति शब्द जानबूझ के रखा पतंजलि महाराज क्यों रखा इसका कारण ये हो सकता है प्राय जो वृत्तियां हैं वो ज्ञान के रूप में है कोई ज्ञान है विचार है अनुभूति है जैसे प्रमाण वृत्ति है वो शुद्ध ज्ञान है विपर्य मिथ्या ज्ञान है विकल्प वाली ज्ञान है वस्तु नहीं है पर ज्ञान तो है कल्पना ही सही तो जब सारी वृत्तियां ज्ञान रूप है तो यह शंका होती है कि निद्रा में तो कोई ज्ञान होता नहीं फिर इसको वृत्ति कैसे माने ऐसी कोई शंका उठा सकता है उस शंका के निवारण के लिए हो सकता है पतंजलि महाराज ने जानबूझ कर दोबारा वृत्ति शब्द डाला तक कि लोग यूं संशय ना करें पता नहीं ये वृत्ति है कि नहीं है इसलिए एक दोबारा स्पेशल रखो कि इसको भी वृत्ति ही समझना यह भी एक वृत्ति है क्योंकि इसमें भी कुछ ज्ञान हो रहा है अन्य वृत्तियों में बाहर से ज्ञान होता है इंद्रिय प्रणाली का यहाँ आंतरिक ज्ञान है बस इतनी बात है ज्ञान तो यहां भी है तो बोले क्या ज्ञान होता है वो भाष्य में पढ़ेंगे सूत्रकार समझ में आ गया जब जागृत और स्वप्न अवस्था न हो उस समय जो ज्ञान होता है उसके आधार पर उत्पन्न होने वाली वृत्ति निद्रा है तो ये भी एक वृत्ति है पांच में से चौथी भाष्य पढ़ेंगे सा साबोधित सम्रबोधित प्रत्यवर्शात प्रत्यवर्षात प्रत्यय विशेष प्रत्यय विशेष सा वह निद्रा सा स्त्रीलिंग है निद्रा शब्द भी स्त्रीलिंग तो साच वह जो निद्रा है संप्रबोधे जागने पर जब व्यक्ति सुबह सुकर उठता जागता है उस समय जागने के बाद प्रत्यवर्षात् प्रत्यवमर्श कहते हैं पिछले अनुभव का स्मरण करना जो पिछला अनुभव हुआ उसको याद करना इस याद करने का नाम है प्रत्यवमर्श तो सुबह उठ करके व्यक्ति याद करता है और बोलता है क्या बोलता है हा हा आज तो बहुत अच्छी नींद आई मजा आ गया इतनी बढ़िया गहरी नींद आई पता, पता ही नहीं चला कहां बे सारी रात ऐसा बहुत याद आता है न कि आज तो बहुत अच्छा लगा आज निद्रा में बहुत सुख मिला उसको सुख न मिला होता सुख की अनुभूति ना की होती तो ये भूतकालिक वाक्य कैसे बोलेगा कि मैं सुख से सोया आपने ताजमहल देखा है? नहीं देखा बम्बई चौपाटी तो देखिए वो तो देखिए अच्छा कोई आपसे पूछे आपने बम्बई चौपाटी देखी तो आप क्या बोलेंगे हाँ या ना हाँ अगर नहीं देखी तो कैसे कॅसे हा बोले तबी तो कह हा कहरे हा बोलने वाले की बात अलग है आप झू न बोलते हम इतना विश्वास करते हैं। <laughs> हम ये विश्वास करते हैं कि आप सच बोलते आपण चौपाटी देखी और ताजमहल नाही देखा तो जिसको आपखा मतलब आप अनुभव कर चुके तबी तो उसका, उसके बारे स्मृती बोधक वाक्य बोल हा हम्म देखा आप स्मृति है कि हां हमने चौपाटी देखी तो इसी तरह से एक व्यक्ति सुबह उठकर कहता है वाह रात को सुखसे सोया इसका मतलब उसने सुख के समय सुख को भोगा सुख का अनुभव किया यदि न किया होता तो ऐसा नहीं बोलता कि मैं सुखसेस होया और अब उसको याद आ रहा है सुबह उठ करके और अब वो उस अनुभूति को अब कर रहा है अब बोल रहा है कि मैं सुखसेस होया अनुभव सोते समोर घंटा परत क्यकी सो रहा था तो बोल नाही पाहायला बोल नाही पाया अगने बोल पाहता हा मे रा सुख सोया तो जागणे पर जो वो बोला स्मृती करतो प्रत्येक विशेष हो विशेष ज्ञान है एक अनुभूती है सोते समयो अनुभूती होई वृत्ती मना नाही करते नाही सकते की वृत्ती होती है, तो बोला कथम प्रश्न उठाया कि, कैसे मान लिया जाए कि उस समय आपको ज्ञान हुआ सोते समय भी कोई ज्ञान हुआ उसका उदाहरण आगे देते हैं बोलिए सुखम अहम सुखम अहम अस्वासम अस्म प्रसम प्रसन्नम में मन प्रसन्न में मन प्रज्ञा में प्रज्ञा में विशार करोती विशारदी करोती तो एक अनुभव सुनाया सुबह उठने वाले ने सुखम अहम असपस मे सुखसेस बहत अच्छी नींद आई मजा आत कोम था डक अच्छी कोवि मच्छर नाही था गरम नीथी बढिया नींद आई कहन हो। भर काम से थका भी हुआ था ब मजा आयात मे प्रसन मे मना मेरा मन बहुत प्रसन्न है मे खुश हा एकदम चुस्त प्रज्ञाम मे विषारदी करोती मेरा मन मेरी बुद्धि को विकसित कर रहा है मेरी बुद्धि भी स्वस्थ है मन भी ठीक है बस एकदम मैं फ्रेश हूं अब बोलो क्या करना अब जो काम बताओ बहुत स्पीड से बढ़िया चुस्ती से करूंगा अब मैं एकदम बश हूं हो। ऐसा व्यक्ति अनुभव करता है और बोलता है तो इसका अर्थ है रात को उसने सुख का अनुभव किया जब अच्छी निद्रा आई सात्विक तो अनुभूति और कभी राजसिक दूसरे डंकी निद्रा आई तो फिर अलग अनुभूती है दुःख अहम अ स्वापसमसम स्त्यानम मे वनो स्त्यानमेनो अनवस्थितम रात को मच्छर काटते रहे, गर्मी लगती रही, नीन न आई खटियावी ढेली ढाली ती रावट बदलते रे मजा नाही आया खटया ढेली ढाली सर्व नीन मे मजा नाही आया बोलेगा दुःखा महामार्स मजा नाही आया परेशानी र अच्छा नींद नाही आई दुखी होतेर काटते रे गरमी लगती री खाटी ढील ती बस ॲस ही टाइम पास होगा पर मजा नाही आयास्तो मय मनो मेरा मन खोया खोया सा है। मेरा मन स्वस्थ नाही मेरा मन खोया खोयामजी और भ्रमती अनवस्थिता अस्थिर ॲसा है बस मन इधर घुम राहा उधर घुम राहा चल जैसा हि नाही राहा मन जम नाही राहा कुठ काम करणे इच्छा नाही रजोगुणी निद्रा का प्रभाव हा अनुभव बर तीसरी तमोगुणी निद्रा गाढम हा बोलिये प्रश्न किती की भी हो सकती हा उसकी भी हो सकती अगर रा अच्छी नीन नाही आई तर वी करत को मच्छर काटते वो ओडोमोस भी नहीं थी और गर्मी इतनी थी लाइट भी चली गई पंखा भी नहीं था मच्छरों ने सोने ही नहीं दिया रात भर तो वो भी बिचारा दुखी रहेगा रात को परेशानी तो उसको भी होती है खाना तो उसको भी चाहिए नींद उसको भी चाहिए कपड़ा उसको भी चाहिए मूल आवश्यकताएं तो सभी की पूरी होनी चाहिए तो इस तरह से सभी को यह अनुभव होता है सुख से सोया दुख से सोया अब तीसरी अनुभूति है तामसिक तामसिक निद्रा कैसी होती है गाढ़म मूढ़ो मूढ़ो अहम अहम अस्वापसम अस्पसम गुरूणी गुरूणी मे गात्री मे गात्री क्लांतम मे मनम क्लांतम में चित्तम क्लांतम में चित्तम क्लांतम में अलसम अलसम मुषितिषती अब देखिए पिछली पंक्ति में मन ये पाठ था स्त्यानम में मनो और यहां क्लातम मे चित्तम इससे पता है चित्त और मन एक चीज दोन नम एकही वस्तु के मन लिख देत कि चित्त लिख देते पिंग नाही मन मनःी न भूल सगळी और चित न भूल सगळी हा दोन न भूल सगळं वनस् शब्द है मनः मनसी मनसी ॲसे रूप चल चित्तम चित्त चित्तानी चित्तानी रूप ॲसे चलंगे कारांत है मनस सकारांत है इसलिए उसके रूप अलग ढंग से चले गए है दोनों नपुंसक लिंग ऐसा भी हो सकता है एक ही वस्तु के दो भिन्न लिंग भी हो सकते हैं भिन्न लिंग भी हो सकते हैं जैसे ईश्वर है उसके शब्द पुललिंग में भी है उसके शब्द स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक में भी तीनों लिंगों में ईश्वर के वाचक शब्द तीनों लिंगों में तो वो तो व्याकरण की बात है लिंग तो शब्द का लिंग है तो यहां बताते हैं गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम अहम मैं मूढो, खूब गहरी बेहोशी जैसी नींद में सोया बारह घंटे हो गए सोते सोते अभी भी नींद नहीं खुल रही बहुत थक गए हूं बहुत यात्रा करके आया सामान ढोकर आया और खूब थक गया मैं सो गया और फिर लोग उठा रहे हैं भाई उठो उठो कब उठोगे यहां दस बज रहे हैं सुबह के कब उठोगे पकड़ पकड़ के हिला रहे हैं फिर भी नींद नहीं खुल फो सोनेत करी खुल री इतके घंटे सोने हा फे गुस्ता आहे सोने तुम्ही जातो मध्ये सोने अभी मेरी नींद पूरी नी होई अभि और सोयगा फे जगाने वाला कहेगा बारा घंटा तो सो लिया और कितना सोगा क्या, क्या बारा घंटे मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या करूं मैं बहुत थक गया अभी और सो मैं जाओ फिर और सो जाएगा तो वो स्थिति जो है तमोगुणी है उसको बारह घंटे सोया पता ही नहीं चला तो इस प्रकार से गाढ़ मूढ़ो खूब गहरी नींद में मूढ़ता से तमोगुणी निद्रा में मैं सोया और गुरूणी में गात्राणी अभी भी मेरे शरीर के अंग भारी भारी है अभी पूरी थकान निकली नहीं है शरीर भारी भारी है अभी नहीं हुआ मैं क्लांतम मे चित्तम मेरा मन भी थका ही हैीतम चुरासा हैया खोया उठ के व्यक्ती सोचता मेह परगपूर मे हो भोपाल मे हो लुधियाना मे हो दिल्ली मे हो पताही नाही चलता मतलब खोयासा उठता है गहरी नीसे पता ही नाही चलता फेर वोडी देर इर उधर विचार करता है, ये कौनसा कमरा है कोणसा मकन है बाहर क्या गली कॅसी गली फेर उस ध्यान रा लुधियाना दिशा मे हा भ्रम होता, है। है, वो भी होता, है। भी होता है, कभी कभ कभ कभ होता है। मेरे साथ कई बार होता मुला उठकोचना पडता मी पंजाब मूल या पूनां ह्या बंबई मे हर दो चार दिन में बदल जाता है मेरा येत सोचना पडता <laughs> आधे मनट मे याद आजात हा हा कमरा पुणा काही हा आज तो पूना मही <laughs> पर गरी न सोता है, उसको भी ऐसा होता औरका मन खोया खोयात और ॲसे ॲसेमे स्थिरता नहीं होती और ऐसे थकान सी लगती है तो ये सारी उसकी अनुभूतियां होती हैं तो तीन प्रकार की ये निद्रा हुई एक सात्विक एक राजसिक एक तामसिक अब तीनों का अंतर इस तरह से जानना चाहिए कि प्रत्येक निद्रा में तमगुण की तो प्रधानता होती ही है जब तक तमगुण नहीं बढ़ेगा तब तक नींद आएगी ही नहीं नींद आती ही जब तमगुण बढ़ जाए सत्तर अस्सी परसेंट तमोगुन बढ़ना चाहिए तो दिन भर काम करते करते हम थक जाते हैं तो थकते जाते हैं शरीर में तमोगुन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और रात को दस बजे तक अच्छी तरह से बढ़ जाता है सत्तर अस्सी परसेंट नब्बे बढ़ जाता है फिर जब इतना बढ़ जाता है तो फिर नींद आती है फिर ऐसे ऐसे आंख बंद होती है झटका आता है फिर कहता अच्छा भाई चलो कल बात करेंगे अब हम सोएंगे नींद आ रही अस्सी पचासी परसेंट तो, तो तमोग हो गया 90% जब उसके साथ 10% परसेंट जुड़ जाएगा तो पहली निद्रा आएगी सुख सुखाम सा। तो 10% जब सत्वगुण जुड़ेगा तो उसके कारण उसको निद्रा में सुख मिलेगा 10% परसेंट आवश्यक है सुख वाली निद्रा के लिए क्योंकि सुख तो सत्व नहीं देना और तो कोई गुण देता नहीं सुख तो सत्व ही देता है तो यदि निद्रा में सुख की प्राप्ति हुई है तो दस प्रतिशत वहां सत्गुण का सहयोग जानना मानना चाहिए और जब सत्गुण की बजाय दस प्रतिशत रजोगुण जुड़ गया तो राजसिक निद्रा हो जाएगी दुख महाम स्वापसम और जब पूरा ही सौ तमोगुण हो तो बेहोशी वाली नींद आएगी पता नहीं चलेगा बारह घंटे निकल गए तो उसमें पूरा ही तमोगुण इसलिए बेहोशी जैसी नींद है ये तीन तरह की निद्रा में अंतर है हाँ जी आ, हमेशा सप्तुगुण जैसी नींद आए उसके लिए हाँ हमेशा सप्तगुण वाली नींद आए उसके लिए क्या करना चाहिए इसका उत्तर है अपनी दिनचर्या फिट रखनी चाहिए टाइम टेबल बनाना चाहिए समय पर सो समय पर उठो रात को जल्दी सो दस बजे सुबह जल्दी उठो चार पांच बजे व्यायाम करो ध्यान करो हवन करो स्वाध्याय करो सत्संग करो चिंतन मनन करो आपण जो भी जॉब है दिन भर का व्यावसायिक कार्य व करो पढाई है पढाई करो पढाना आहे प्रचार करणार ऑफिस जे नौकरी व्यापार जो भी करणार पूरी मेहनत ईमानदारी करो ताकि शाम तक थक के चूर हो जाओ अच्छी तर थकना नाही चहिे इतना काम दिन मे करणार शारीरिक बौद्धिक पूरी तर आदमी थक जाय फिर देखो बढ्यान जायगी सत्व निधर आयगी दस बजे ऐसे करणारे अोग काम नाही करते शारीरिक श्रम नहीं करते बुद्धी से मेहनत नहीं करते बस ॲसे आलसी बने बैठे कोण टारगेट नाही कोण लक्ष्य नाही इधर बैठते उधर बैठते व्हा गप मारते याहा गप मारते हैं, थोडा अखबार पडते टीव्ही देखते इधर उधर टाईम बर्बाद करो जाते हैं। तो उनको क्या नी आयगी अच्छी कुठ काम तो किया ही नहीं, थकान आई नाही तर फिर अच्छी नीद नाही आयोग निद्रा नाही आई पूरा थकना च अशी तर जिस तो बढ्या नीद आती आगे बढ़ेंगे सखडुअयम स खुम प्रबुद्ध से प्रबुद्ध से प्रत्यवमर्शो प्रत्यवर्शो नुभवे अनुभवे कहते हैं असती प्रत्यय अनुभवे यदि उस व्यक्ति को रात को प्रत्यय की अनुभूति न हुई होती असती न होने पर प्रत्यय वो अनुभूती सुख से म सोया दुःख से सोया सुख दुःखी अनुभूती यदि न होती तो प्रत्यय अनुभवे असती अनुभूती न होण्या सुख वली अनुभूती न होणे परम प्रबुद्ध प्रत्ययमर्शो न सात सुबह उठकर जो जाग करके व्यक्ति बोलता है तो उसको ये स्मरण नहीं आएगा यदि युभूती नहीं होई तो स्मृती नहीं आयगी क्योंकि स्मृती तो बनती आहे संस्कार से। पर संस्कार बनता अनुभूती यदि हमे अनुभूती नाही की तो संस्कार नाही बनेगा संस्कार नहीं बना तो स्मृती पॅदाही नाही होगी परत स्मृती आह मे सुख बहुत मजे स्मृती आहोत अर्थ संस्कार बना हैर संस्कार कब बने जे अनुभूती होती भाषिकार लिखते यदी अनुभूती न हुई होती सुख दुःख आदि की प्रत्यवमर्श यानिस्मृती होती नाही उसको स्मृति आती ही नहीं इसको देखना हो तो एक चौथी अवस्था है उसको बोलते हैं मूर्छा मूर्छा बेहोशी जब डॉक्टर लोग एनेस्थीसिया देते हैं, रोगी को ऑपरेशन से पहले उस बेहोशी की स्थिति में आप कुछ भी काटो पीटो उसको कोई अनुभूति नहीं होती ऑपरेशन करो अपेंडिसाइटिस पेट काट के उसका काट डालो ऑपरेशन कर दो उसको पेट काटेंगे तो भी अनुभूति नहीं होती उशी बेहोशी की स्थिती मेल देते ताकी आगे लगा के, दो घंटे मे वापस होश मे आता और वशेता तुम ऑपरेशन क्य नाही करते अबत क्योग कहते पण चला ऑपरेशन तो होग्या होत कब होगा अरे तुम्ही पताही नाही चला वेगता मुड नाही आह कब होन <laughs> दो घंटे के अंदर अनुभूती हुई नाही जब अनुभूती हुई नाही तर संस्कार नाही बना <coughs> संस्कार नाही बना तो स्मृती न आयगी ॲसा लग्ता जेवन मे दो घंटे अब्संट हो गे घंटे काय थाही जीवन मे क्यकी अनुभूती नाही हुई संस्कार नाही बना स्मृती नाही आय जे कहते तुम या हात रख के देखो गरम गरम लग रहाता हा या तो गरम लग रहा बोलो अरम लगा पता लग्न ना हुआ की नाही हुआ अ पता हा हा होगया होगे जैसे, जैसे व से बाहर आएगा तो वैसे वैसे उसको दर्द शुरू होगा अब केगा हा हा अतिलया होगया ऑपरेशन <laughs> या सगळे संस्कार होते ना हा थोडे कम होते जाग्रता अवस्था बि पकड मे महाशक्ती मूर्ती होते हो पकड मे न पता कॅसे चले हु का नाही हुवा पकड़ में नहीं आए तो उसका प्रमाण क्या प्रमाण तो होना चाहिए ना कोई क्योंकि ज्ञान तो होता है नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं प्रलय अवस्था में ज्ञान होता है क्या प्रलय तब क्यों नहीं होता नहीं तो बात कट गई ना कि कुछ तो ज्ञान होते रहना चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं जीवात्मा को सदा ही ज्ञान होना चाहिए आवश्यक नहीं मन में तो यदि उसके साधन ठीक है साधनों का कनेक्शन ठीक है साधन प्रॉपर वर्किंग है तो अनुभूति होगी यह कंडीशनल है अब बेहोशी में उसके साधन निष्क्रिय कर दिए गए ब्रेन से जो नस नाडियों का संबंध था वो उन नाड़ियों को निष्क्रिय कर दिया गया तो संदेश जाना आनाबंद हो गया इसलिए अनुभूति खत्म हो गई दवाओं से निष्क्रिय कर दिया तो जब निष्क्रिय कर दिया तो अनुभूति नहीं होगी और जब वो वापस क्रियाशील हो जाएंगी नसनाड़ियां दो घंटे बाद उस दवा का असर खत्म हो जाएगा फे संदेश आना हो जाएगा फिर पता चलेगा, हा हा कुठे हुआ फिर हाते हां गरम लगाय कुछ हुआ है फिर देखे हा ड्रेसिंग भी हुई पट्टी वट्टी बंधी हुई, है। पत्टी -पत्टी हुई है, लगी हुईर जो चौथी अवस्था है नाछा बेहोशी उसमे अनुभूती नाही होती ॲसा मनासिसो चौथी अलग देशुप्ती अलग गिना तो उस भेद होणारी अलग गिने हाँ उसमें आंतरिक अनुभूतियां हैं आंतरिक अनुभूति हाँ ये आंतरिक अनुभूतियां वही अनुभूतियां नहीं है बेहोशी में तो आंतरिक अनुभूति भी खत्म है इसलिए बेहोशी और इस वृक्ष की अवस्था में भी भे, भेद है, अंतर है इसको पूरी तरह बेहोश नहीं कह सकते जैसे रोगी को बेहोश करते हैं ये वैसा नहीं है ये आधा बेहोश है आधा होश में है इसलिए वो खाता है पीता है सारे काम करता है उसके अंदर सब संतान उत्पन्न होती है, है, केले से केला अनार से अनार अंगूर से अंगूर गे, गेुण से सेहु चने आदमी आगी संतान पॅदा करता <laughs> में ये सब नहीं होता परत होता वनस्पती वृक्ष पूरा बेहोश नेंगे सबसे ज्या दोष होता है क्यूकी जे होते लग्ता दुःख होता दुख तो होता है। इसमें कोई शंका है, मनुष्य जित पता अहना कठीण आहेमाण नहीं, मिळाला हां ठीक आहे किन सुविधा छीनली गई हलने फिरने सुविधा छीन लि पूर पराधीन खडे रो अरगद का पेड बना द्या ईश्वरने तो दो सो सर्व तक खड़े लला तो पाच सो सर्व खडे रहो, एक हाथ काटा तो इतके हां हा कै काट देते लकडी फकडी कै काट दे उगती जीवन तो होता जाता तो इतने वर्षो तक उनकी जेल हो गी ना। वो आगे काम नहीं कर पाय उतना 500 वर्ष सो समय बेकार चला गया मनुष्य बनते तो अवसर मिलता कुछ और अच्छे काम करते तो उनको दंड द्या गे की तुम्हारा पाच वर्ष खराब करेगे तुमने अपराध कि चलो जेल मे अधिक दंड होता कित होता अपराध का कितना दुःख होता वर नाही जनते पर ये तो निश्चित है कि उनको दुख तो गारंटी से है परेशानी तो है वो आंतरिक दुखी होते हैं बाहर से कोई विशेष होतीया नहीं जैसे कुत्ते को डंडा मारो तो चिल्लाता है और भागता है जान बचा करके पेड़ को डंडा मारो कुलाडी मारो कुछ भी मारो वो चिल्लाता नहीं और भागता नहीं वो इधर उधर यूं बचता भी नहीं कि भाई यो डा आया तो चलो यूं हिल जाओ वो कौन थे विदेशी अमेरिकन राष्ट्रपति उन बुश उनको जूता मारा था इथर सडक गेस सरक गेले <laughs> पेड को कोलाडी मारो वो सरकता नाही कालो हां अंदर चे कम होता होंड व्यवस्था है दंड बिलकुल ऐसी भेजा तुम्हाला काट काट के पक्षी खाणे केली व्यवस्था आहे पशु पक्षी खाएंगे, मनुष्य भी खायगे वृक्षोक फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, गेह चना जर बाजरी खायगे जीवात्मा दंड बोल परमा ईश्वर के काम मल्टीपर्पज होते हैं, अनेक प्रयोजन सिद्ध होते उसो दंड मिळजे मनुष्य का पेट भर जाय दोन काम हो जाय शेर बना द्या भेडिया बना द उदर गीत बकरीको मार केस हो जाय औरका पेट भर जाय सारे जीव से भोजन सारी सृष्टी मी एक जीव दूसरे जीव कोुद्र मे बडी मछली छोटी मछली आहे ऐसी ॲसी मछलिया गप्पे मे ढाई सो पाच सो हजार मचिली खाली छोटी छोटी आजकल मनुष्यो खाते <laughs> अच्छा <है> येत <बोगी। laughs> जीवात्मा बद्धावस्था मे शरीर चुक्त मुक्ती मेया नाही हा ईश्वरी शक्ती करेगा उसको हर समय समिती बाह्य सहयोग चिना व अनुभूती नाही करता चंधन मे हो मुक्ती मे हो बंधन मे होकृतिक प्राकृतिक शरीर की सहायता मोक्ष मेया ईश्वरी शक्ती की सहायता बिना सहायता के कुठ नाही करता विना सहायता के होता है तो बेहोश बसले शरीर का बंधन येते बद्धावस्था बंधन अवस्था शरीर मे बद्धा अवस्था बद्ध अवस्था बंधन अवस्था ठीक है जी तो यहां तक पहुंच गए यदि वो रात्रि में सोते समय अनुभव ना किया होता तो सुबह उठकर उसकी स्मृतियां नहीं आती कि मैं सुख से सोया दुख से सोया आदि आदि फिर आगे कहते हैं पढ़िए तद, तद आश्रिता स्मृत यश्चा, यश्चा, तद विषया न्यु तद आश्रिता उस अनुभव के आश्रित स्मृत स्मृतियां रात को अनुभूति हुई सुख की उसी के आधार पर उसको स्मृति आई और किस विषय में आई उसी सुख के विषय में आई तद विषय सुधानुभूति के विषय में ही उसको स्मृति आई यदि वो अनुभूति न होती तो उसके आधार पर उसको स्मृति नहीं आती की मैं रात को सुख से सोया सुख आदि के विषय में उसको कोई स्मृति नहीं आती और जब स्मृति नहीं आती तो वो बोल नहीं पाता कि मैं सुक्सेस होया बोल तो वही पाएगा जिसको सुख की अनुभूति हुई हो जैसे आपने ताजमहल देखा या नहीं देखा देखा तो बोलेंगे हाँ देखा नहीं देखा तो नहीं बोलेंगे नहीं देखा चपाटी देखी तो आप बोलेंगे हाँ हमने देखा टीवी में देखा तो कहेंगे हाँ हमने टीवी में देखा तो जैसा देखा वैसा ही तो बोलेंगे तो यदि नहीं देखा तो नहीं बोल पाएंगे न उसकी स्मृति आएगी न उसकी अभिव्यक्ति कर पाएंगे परंतु व्यक्ति बोलता है सुबह उठकर मैं सुख से सोया इसका अर्थ है रात को सोते समय उसने सुख का अनुभव किया तो सार सार क्या निकला आगे पढ़िए तस्मात, तस्मात। प्रत्यय विशेषो प्रत्यय विशेष निद्रा निद्रा इसलिए निद्रा जो है प्रत्यय विशेष एक अलग प्रकार का चौथे ढंग का जी पिछले तीन से अलग इसलिए वो भी एक वृत्ति है सा समाध सम इतर प्रत्ययवत इतर प्रत्यय निरोद्धव्या निरोधव्या इसलिए वो भी एक वृत्ति है एक अलग प्रकार का ज्ञान है वो भी समाधि में इतर प्रत्ययवत अन्य प्रत्ययों के समान अन्य वृत्तियों के समान निरोद्धव्या वो भी रोकने योग्य उसको भी रोकना है तो समाधि में रोकना है चौीस घंटे नाही रोकना हा कै लो निद्रा को तो रोकने को चोबीस घंटे सोनाही नाही ॲस नाही पगल हो जायगा सोयगाई <laughs> रोगी हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, फिर मर भी जाएगा, सोना तो बहुत जरुरी आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्य केन आधार है आहार निद्रा ब्रह्मचरितो निद्रामे तीन मे निद्रा ठीक नाही आहे तर रोगी हो जायगा व्यक्ती स्वस्थ नाही इसलिए निद्रा तो आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए तो छह घंटा सात घंटा सो जाओ अपनी नींद पूरी कर दो फिर जब ध्यान में बैठेंगे तब नींद नहीं आनी चाहिए ध्यान के समय इसको रोकना जैसे प्रमाण वृत्ति को बताया था व्यवहार में इसका लाभ उठाओ उपासना के समय रोको ऐसे ही निद्रा सात घंटे दिन में रात में रात में सात घंटे व्यवहार काल में सो जाओ और जब ध्यान में बैठेंगे तब इसको रोकना ध्यानय के उपासना केंद नाही आली की लोक रा बारा बजे उठा ध्यान करते, हैं। करते हैं। और वो क्या करते ॲसे बैठक मे थोडी देर मी नींद आतीयो ऐसे सर धुक्यात हैर धीरे धीरे झुकता जाता हैर है। ऐसे सो जा घे आधे घंटे घंटे सोते राहते फिर थोडी सी नीद खुलतीय अरे हम तो ध्यान करो जायगे फेर सो उठा गेंगे आज रा बह अच्छा ध्यान लगा फेर पडोसिओ बे आज रा बह अच्छा ध्यान लगा फेर कोई पूेगा अच्छा कॅसा लगा, क्या अनुभूती होेगा पता ही नाही चला जे सोही गे तर पता क्या चलो अब तो सो ही ध्यान में वो ध्यान थोड़ी था अब तो सो रहे थे वो तो निद्रा थी वो ध्यान नहीं था इसलिए कहा ध्यान में उपासना में चित्त वृत्ति निरोध में निद्रा भी एक वृत्ति है उसको भी रोकना है और ईश्वर का चिंतन करना है तो रात को बारह बजे उठ के ध्यान नहीं करना वो ध्यान का समय नहीं है वो सोने का समय है। खाने के समय खाओ सोने के समय सो ध्यान के समय ध्यान करो हर चीज का अपना समय है। तो दस से सुबह चार बजे तक 6 घंटा सोने का समय है अच्छा स्वामी जी दिन में सोना चाहिए नहीं अगर बहुत थकान लगती हो और आप व्यायाम खूब करते हो और पढ़ाई खूब करते हो और दिमाग थक जाता हो और काम नहीं बनता हो चलता हो तो सो जाओ एक घंटा आराम करो और अगर आवश्यकता नहीं लगती है तो मत सो आवश्यकता की बात भूख लगे तो खाओ नहीं लगे तो नहीं नींद आए तो सो नहीं आए तो नहीं है ना? तो ठीके नागभा औसत एक मनुष्य को सोना चाहिए ऐसा आयुर्वेद और आज के मेडिकल साइंस वाले बोलते तो कोई रात को व्यक्ती से पाच बजे तक साठ घंटा पूरा कर ले तो ठीक है फिर दिन में उसको समय मिलता नाही सोने का तो रांटा करलो पूरा कि दिन में समय मिलता घंटे रा सो ल घट्ट सो लो दस चार छे घा रागा हो एक घंटा दिन मे सो लिया पूरा हो गया निदरा 7 घंटा तो सोना चाहिए निद्रा लेनी चाहिए सभी को हाँ ये मोटी औसत औसत बात है औसत मनुष्य को इतना सोना चाहिए एज ग्रुप के हिसाब से ये घटती बढ़ती है निद्रा जैसे 18-15 साल से 7 घंटा चाहिए सोने को 15 साल से बारह साल से और पचास 60 साल तक सात घंटा सोनागत चाहिए समय फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी साठ के ऊपर जाएगी तो नींद अपने आप कम हो जाती फिर 6 ही घंटा रह जाएगी आएगी नहीं नींद क्यों शारीरिक श्रम तो होता नहीं 60 साल के बाद शरीर से कोई व्यायाम श्रम होता नहीं तो नींद अपने आप घट जाती फिर जैसे जैसे और उम्र बढ़ती है 70 हो गया 75 हो गया 80 हो गया और पांच घंटे ही रह जाएगी अस्सी के बाद तो चार साढ़े ही आती तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद कम होती जाती है श्रम कम हो जाता है थकान आती नहीं तो नींद भी नहीं आती छोटे बच्चों को नींद नीद और उनको चाहिए भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब पैदा हुए 15 दिन के बीस दिन के वो तो 20-20 घंटा सोते हैं उनकी तो खुराक आहे सोना सोयगे न शरीर बढेगे नाही इलिव सोतेहीत सारे दिन बस नीद खुली दूध पियाक फे सो गे <laughs> फेर दो चार घंटा सोली फेर थोडी देर बा नीद खोली थोडा हात पॅर मारा फे थोडी भूक लगी थोडा दूध पी ला सो गे तो बीस पंद्रह घंटे अट्ठारह घंटे सोती ही रहते हैं फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो नींद अपने आप घटती जाती है ऐसे 5 साल के हो गए तो नींद कम हो गई दस घंटा सोए फिर 8 साल के हो गए तो 9 घंटा सोए 12 घंटे बारह साल के हो गए तो आठ घंटा सोए पंद्रह साल के हो गए तो सात घंटा अब पंद्रह से फिर सात घंटे चल पड़ती है साठ साल तक फिर औसत सात सात घंटे ही चलती है इस तरह से तो इस निद्रा को भी उपासी उपासना के समय रोकना है योगाश्चित वृत्ति निरोधना चौबीस घंटे नहीं इस तरह से ये हो गई चौथी वृत्ति हाँ ये जो स खो अयम प्रबोध्य स किस तरह से अनुभूति करेंगे प्रत्युवमर्षा स पुलेंगे ना तो ये प्रत्यवमर्षा ये भी पुल लेंगे तो स अयम प्रत्यवमर्षा ऐसे जोड़ेंगे प्रबुद्ध से सुबह जागे हुए व्यक्ति का यह प्रत्यवमर्श स्मृति न स नहीं होना चाहिए कब असती प्रत्यय अनुभव है यदि उसने रात को सोते समय सुख का अनुभव नहीं किया तो उसको जागने पर स्मृति भी नहीं होनी चाहिए हो रही है स्मृति इसका अर्थ उसने किया अनुभव वैसा वो किया तो फिर वो वृत्ति बन गई और वो फिर उपासना में बाधक गए इसलिए उपासना में नींद नहीं आनी चाहिए आती हो तो सावधान हो जाओ मुंह हाथ धोकर बैठो आचमन करो थोड़ा पानी पी लो कमर सीधी करके बैठो और चुस्ती से कम ऐसे बैठो भुजाएं सीधी रखो और ऐसे थोड़ा सा ठीक ठाक तन के बैठो बहुत तन के नहीं ठीक ठाक तन के बैठना चाहिए चुस्ती से ताकि नींद आलस्य न आए और ठंड के दिनों में ज्यादा आप में बैठेंगे तो फिर ज्यादा गर्मी बढ़ती उससे भी नींद आती है तो ज्यादा गर्म वस्त्रों में भी नहीं बैठना चाहिए जैसे शॉल ले लो कंबल ले लो हल्का हल्का ठंड भी परेशान ना करे और ज्यादा गर्मी से नींद भी न आए इस तरह से संतुलन करके चलना चाहिए और अकस्मा प्रमाण क्योंकि प्रमाण में तो इंद्रिय प्रणाली कैसे काम होता है वो, है। वो तो बाह्य प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है सर बाह्य प्रत्यक्ष फिर अनुमान भी बाहर से हो रहा है प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान हो रहा शब्द प्रमाण भी बाह्य इंद्रियों से कान से हो रहा है तो निद्रा तो भाई ये कार्यक्रम है ही नहीं ये तो अंदर का इसलिए प्रमाण के अंतर्गत नहीं है मन से तो इसका हाँ तो वो मन से जो हो रहा है मन से व्यक्ति जाग नहीं रहा है वो जो मन से जो प्रत्यक्ष होता है वो जागृत में हो रहा है निद्रा उससे भिन्न स्थिति है इसलिए प्रमाण की कैटेगरी में नहीं आएगी एक व्यक्ति जागृत अवस्था में आंख बंद करके मन से सुख का अनुभव कर रहा है वो भी मन से कर रहा निद्रा मे मनसे करद्रा मे जागृत नाही है हा व्यागृत का अभाव हैलिंग कॅटेगरी बदल गेली प्रमाण कोटी के अंतर्गत नाही गिनेगे आंतरिक प्रत्यक्ष में नहीं गिना जायगा मतलब प्रत्यक्ष वली वृत्ती मे गिनेगे भले आंतरिक अनुभूती तो गिन लगे पर प्रत्यक्ष प्रमाणवाली कोटी मे गिन सकतेस डिफरेंट है जागृत अवस्था अलग है और सोने की स्थिती अलग हैलो तीन सेल चौथी वृत्ती बना फोर्थ कॅटेगरी अलग पाचवा चौथा वर्ग अलग किया और हा वृत्ती चे अलग गे नाही तो व्हो वृत्तीमानगे हर चोक पडेगे कॅटेगरी वारी वृत्ती रोकली हा नाही रोकने समाधी मे सहोगी हा और यो बाधक हैको रोकना निद्रा बाधक हैर व सुख दुःख की आंतरिक अनुभूत व बाधक हैर आंख खोल के बाहर से देखते रहना वो बाधक है तो ये जो पांच वृत्तियां रोकनी है रोकने का अर्थ सीधा सीधा है कि ये सब बाधक तो जितने बाधक कार्यक्रम है वो सब वृत्तियां हैं और बाकी जो सहयोगी हो है उसको वृत्ति से अलग रखेंगे जैसे हम ईश्वर उपासना करेंगे तो मंत्र भी बोलेंगे मंत्र का अर्थ भी याद करेंगे वहां अर्थ की स्मृति भी रहनी चाहिए अब जो अर्थ की स्मृति है मंत्र पाठ की जो स्मृति है वो यहां बाधक नहीं है इसलिए उसको वृत्ति के रूप में नहीं गिनेंगे उसको वृत्ति से अलग रखेंगे और जो बीच में कूदेगी और बाधक बनेगी वो वृत्ति मानेंगे तो वृत्तियों को रोकना और जो साधन है सही उसका सहारा लेना उसका उपयोग करना इस तरह से समझना चाहिए ठीक है और कोई प्रश्न अगला सूत्र पढ़े ग्यारहवा बोलिए अनुभूत अनुभूत विषय विषय असमोश अमोश स्मृती स्मृती स्मृती है पाचवी वृत्ती विर्ति। पाच वृत्त्या पाचवा नंबर स्मृती सबसे खतरनाक बहुत लोग शिकायत करते साहेब ये स्मृती बहुत परेशान हम बस बैठते है, ध्यान मे हो जाती होती और जितना जितनान कोकते उतर उतना, उतना, उतना बढती जाती और ध्यान में ही ज्यादा स्मृतिया आती है और दिन में नहीं आती भी एक समस्या है ऐसी लोगों की शिकायत कि दिन मेमको इतके परेशान करत आहे वृत्तिया जित्ता ध्यान केतीले तो, तो इ का समाधान करते स्मृतिया सारा दिन चलती है ध्यान मे चलती दिन मे चलती खूप चलती फिर लोगोको ॲसा क्यू लगता की दिन मे परेशान करत के समय ज्यादा परिषान करत ऐसा इसलिए लगता है कि ध्यान के समय व्यक्ति आंख बंद करके बैठता है तो दिन भर आंख खुली रहती है जब आंख खुली रहती है तो हमारा दिमाग बाहर की चीजों में लगा रहता है तो मन में कितनी स्मृतियां उठाई उसको ऑब्जर्व करने का समय ही नहीं मिलता अवसर ही नहीं मिलता बहुत कम मिलता तो बहुत सी स्मृतियां आती हैं चली जाती हैं और व्यक्ति पकड़ ही नहीं पाता कि दिन में भी स्मृतियां आ रही हैं क्योंकि आधा दिमाग तो बाहर लगा है और जब ध्यान में बैठता है तो जो बाहर जो अटेंशन थी वो उसकी बंद हो गई तो अब आंख बंद करने के बाद जो दिमाग बाहर गया था वो वापस आ गया अब उसके पास पूरा अवसर है चेक करने का कि हां अब कौन सी वृत्ति आ रही है अब कौन सी स्मृति आ रही है अब वो पूरा देखता है उसको जब देखता है तो उसको ऐसा लगता है ये सारी मुसीबत अभी शुरू हुई दिन भर तो कुछ नहीं और अब सारी ढेर सारी स्मृति आ रही हाँ तो दिन में भी रही थी तब उसको पकड नहीं पा रहे अब आप पकड पा रहे हैं। बस इतनी पास इतकी बाज मे आह स्मृत्या आह वृत्त्या उठ रे होलता राहता पकड मे अब आता जब आख बंद करते समाधान है तो, तो सारा दिन, है। तो सारे दिन चलती है। तो अब सूत्र का अर्थ देखिये सूत्र में पहिला शब्द है अनुभूत इसका अर्थ है जो अनुभव कर लिया किताब प्रत्यय है अनुभूत शब्द में किताब प्रत्यय जिसका अनुभव कर लिया आयुर्वेद में कई लोग पुस्तकें लिखते हैं घरेलू नुस्खे लिखते हैं छोटी छोटी बीमारी के लिए जुकाम हो गया तो ये कर लो और बुखार आ गया तो ये कर लो आपका सब ठीक ठाक हो जाएगा फिर वो नुस्खा लिख करके अंत में लिखते हैं ये अनुभूत प्रयोग इस प्रयोग को हम अनुभव कर चुके हैं इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं और इसका बढ़िया रिजल्ट मिला और व्यक्ति फटाफट ठीक हो जाता है ये अनुभूत प्रयोग है हो तो अनुभूत का अर्थ वही है जो हम अनुभव कर चुके अब यहां क्या है अनुभूत यहां है विषय अनुभूत विषय विषय का मतलब रूप रसगंध शब्द स्पर्श जो भी पांच इंद्रियों के विषय है जिन विषयों का हम अनुभव अपने जीवन में कर चुके अब तक जन्म से लेकर अब तक खाया पिया घूमे फिरे देखा सोना जो भी किया जितना जितना हम अनुभव कर चुके विषयों का वो है अनुभूत विषय फिर अगला शब्द है असम प्रमोश इसमें भी चार टुकड़े करेंगे एक अ फिर सम फिर प्र फिर मोशह शब्द को तोड़ लेने से अर्थ करने में आसानी होती है अब अंतिम शब्द है मोशह संस्कृत भाषा में एक मुष धातु है मुष मुशति हाँ मुशितम मुशित मोषितम तिष्ठ यह ना तो ये मुश धातु है इसका अर्थ है मुश हुँ। स्ते हुँ। है, चोरी करना तो मोश का अर्थ है चोरी करना चुराया जाना जब कोई चीज चुराई जाती है तो क्या वो आंख के सामने दिखती है फिर नहीं दिखती व्यक्तीने मंदिर में गया और चप्पल उतारी अंदर गया और गोर जे लोटे तो चप्पल नी दिल गाय तो क्या बोला साहेब मेरी तो चप्पल चोरी हो मैंने यहां रखी थी अब तो ती नहीं रही लग्ता कोलिर मे चप्पल चोराने कोजन गाते थे दान चढाने गे मंदिर मे चवनी डाली हो एक रुपया उठा लिसेोको हो। <laughs> क्या दिखात साहेब मे दस रुपया रखा हा एक रुपया उठाया न रुपये मैदे दान कि या पाच रुपये नोट रखा एक वापस लिया तो चार दान कि लोगो कोर होता क्या है? चवनी रख के एक रुपये उठा लतेस कोजन वजन गात चवनी रख के एक रुपया उठाते हो और मंदिर मेके चप्पल चुराते हो तुम भरतो हे कोण भक्ती आहे तुम्ही तो मोशाह मोशा का अर्थ चुरा लिया जाना तो जब कोई वस्तु चुराई गई तो उस समय वो वहां दिखती नहीं अनुपस्थित हो जाती है अब इसमें सम और प्र ये दो खंड और जोड़ दिए सम, सम्यक रूपेण प्रकर्षण तो सम्यक रूपेण प्रकर्षण मोशह सम अच्छी प्रकार से किसी चीज का चुराया जाना अच्छी प्रकार से किसी चीज का अनुपस्थित हो जाना ये हो गया संप्रमोषा शब्द का अर्थ अब फिर शुरू में लगाएंगे फिर उल्टा हो जाएगा कि किसी चीज का अच्छी प्रकार से न चुराया जाना बल्कि उल्टा उपस्थित हो जाना संप्रमोसा में तो अनुपस्थित हो जाएगा और असंप्रमोषा में उपस्थित हो गया तो यहां कह रहे हैं अनुभूत विषय का असंप्रमोषा बचपन से अब तक देखे खाए पिए चीजों का मन में उपस्थित हो जाना अनुभव किए विषयों का मन में उपस्थित हो जाना इसका नाम स्मृति तो पांच साल पहले आप चौपाटी में गए और आपने खाया पिया पूरी खाई शाम को समुद्र किनारे सैर की और जो जो घटनाएं हुई वो आपका अनुभूत विषय और अब आप बैठे यहां ध्यान में और ध्यान में बैठे और वो अनुभूत विषय जो है वो उपस्थित हो गया आप बैठे तो थे पूना में ध्यान करने हो। हे ईश्वर आप अनद स्वरूप हैं आपने इतना ही ध्यान किया इतना ही बोला और आपको बंबई की चौपाटी याद आ गई पांच साल पहले गए थे आ, बहुत अच्छा समुद्र का किनारा था बड़ी थंडी हवा चल रही थी, और समुद्र की लहरें आ रही थी, कभी ती थी कभी छाग भी उठती थी और फिर वहां वेलपुरी वाले खूप स्टॉल लगा के बैठे थे फो नारियल पनी वाला भी पानी बेच रहा था, फिर एक गुब्बारे वाला भी था, और एक सिंग चना बेच रहा था, वो आवाज लागा सिंग इच्छा ही छेडने तंग करणे की, की हम्म बोला तो उस पीछे मुड केमने इधर उदर देखा जे बुला इधर उधर देखने बिचारा परेशान हो गे कितीने मुंबई बुला कोण दिल पडा तो एक मिनट बा फेर हमे छेडा सिंग चो अिरीज ती आपण पूरी याद आजगी और आप 5-7 मिनट उसी स्मृतियों में घूमते रहेंगे फिर 5-7 मिनट के बाद याद आएगा अरे हम तो पूना में बैठे थे ये बंबई कहां पहुंच गए हम तो ध्यान कर रहे थे ये चौपाटी में कैसे पहुंच गए नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है चलो छोड़ो वापस फिर ईश्वर का ध्यान करेंगे और फिर आप शुरू करेंगे ओ न्या ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए ओम न्यायकारी का इतना ही बोला और फिर आपको दिल्ली का चक्कर याद आ जाएगा और दिल्ली में गए थे और चिड़ियाघर में घूम रहे थे वहां पानी में ऊद बिलाव कूद रहा था और बड़े अच्छे कूद रहे थे फिर आगे निकले तो, ओ हो हो सफेद नोर दिखाई दिया था, द्याह बहुत बढ्या पहिली बारखा जिंदगी कैसे उसने पूरे पंख फैला रखे थे, कितना अच्छा लग रहा था सफेद नोर वाह बाई वाह बहुत बढिया दिल्ली का चिड्याद आय दो चार मनट पाच मिनट उस चले जायंगे फिर ख्याल आयगा अरे हम्तो आपण ध्यान करेथे दिल्ली चिडिया अगर कैसे पहोच छोडो छोडो अभि आपला ध्यान करलो फिर बाद मे सोचे फिर लोट के पाठ करेंगे, फिर बस आधा एक मिनट टिकेंगे और फिर भाग जाएंगे कहीं और सारा दिन ही होता है, सारी उपासना यो निकल जास्त सोचता घंटी बज गी खाना की चलो अब तो करेगे अोजन करले घंटी <laughs> बज गई खा खो <laughs> संध्यात कल ही करेगे <laughs> होगी संध्या वी बहुत खिचा तानी बडी स्पीड से पता पताय कित स्पीड से बोलते लोक ओम बुरमिदो ओम शनो देवी समतरा ऐसे फ्लाइंग चलते हैं राजधानी कि स्पीड चे तीन मनट मे संध्या पूरी <laughs> हा जी ला फटाफट लाव भोजन तयार संध्या हो गी भोजन का मंत्रि स्मृती वृत्ती और ये बस चलती रहती है और व्यक्ति का सारा समय इसी में समल जाता ना संध्या हो ना ध्यान हो ना गायत्री मंत्र न कुछे ऐस ही चलता राहता कुठ प्रगती होती व्यवस्था स्मृती हा पूर्व नहीं स्मृत्या ॲस महर्षी दयानंद जी का मत है कि की पूर्व जनम करणारे तो भी न करता प्रकाश नस लिखा आहे ये भी लिखा है कि कोई करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता ये बात परमेश्वर के जानने हो योग्य है जीव के नहीं और ईश्वर की यह बहुत उत्तम व्यवस्था है कि व्यक्ति पिछले जन्म की बात भूल जाता है अन्यथा पिछले जीवन जन्म के दुखों को देख देख कर दुखी होकर मर जाता यहाँ तक लिखा तो पूर्व जन्म की स्मृतियां तो नहीं आती इसी जन्म की आती है और इस जन्म की भी सारी नहीं आती बहुत सी भूल जाते हैं तीस कक्षा में जो आपले बस याद भूल गेदो हा कोण खास घटना याद आती वास घटना विशेष होती आहे प्रभाव अधिक राहता हैर छ महिने सर्व दो सर् दहराते बीच बीच मे दोहरातेसंस्कार बनते राहते संस्कार बनते राहते तो स्मृती बनी राहती जि चीज कोहरायंगे नाही न्याया संस्कार बनेगा नाही संस्कार के बिना स्मृती आयगी जी संस्कार मर ग स्मृती खात अप कित जोर लगा लो दुसरी कक्षा में तीसरी कक्षा मे जो आपल्या सिलेबस पढाको आप याद नहीं कर सकना लगा क्यूस रिव्हिजन नाही हुआ आवृत्ती नाही हुई आवृत्ती न होणे समोर पढाके संस्कार तो दबवे और बीच आवृत्ती न करणे नये संस्कार बने नसले संस्कार नीचे नीचे नीचे नी बह नीचे दब गे अब नहीं उठ सकते आप जोर कितरा मला उठेंगेस परोक्ष रूप में मदद करते हैं साक्षात नहीं स्मृती के जो संस्कार होते हैं, वो, साक्षात। वो साक्षात स्मृती पैदा होती आपल काखी आहे आपबाईल फोन काखा है आपूथब्रश काखा है आपर दिखेग साफ इसका नम है स्मृती नम है स्मृती अब पूर्व जन्मों के जो संस्कार आते हैं उन संस्कारों से आप साक्षात्मृति नहीं कर सकते कि पिछले जन्म में जयपुर में था और उससे पिछले जन्म में कलकत्ते में था और उससे पीछे जन्म में टोक्यो जापान में था वो आपको यून साक्षात स्मृति नहीं आएगी जैसे यहां जूते चप्पल की आती है और अपने मोबाइल फोन की आती है कि मेरा फोन कहाँ रखा है चप्पल कहां रखी है ब्रश कहां रखा वो तो साक्षात दिखता है तो पूर्व जन्मों के जो संस्कार आते हैं वो हमको उस उस दिशा में प्रेरित करते परोक्ष रूप से प्रेरित करते बस तो यदि किसी क्षेत्र में किसी विद्या में हमारी रुचि है स्वाभाविक रुचि है बचपन से ही तो ये समझना चाहिए कि इस विद्या के हमारे पूर्व संस्कार है जो हमारी रुचि उस दिशा में उत्पन्न कर रहे अब सब लोगों को एक ही विद्या पढ़ाओ तो सबकी रुचि नहीं होती पचास विद्यार्थी एक कक्षा में पढ़ते एक ही अध्यापक पढ़ाते हैं गणित क्या सबको एक जैसा समझ में आता है नहीं आता क्यों नहीं आता कि सबके गणित विद्या के संस्कार नहीं है। जिसके हैं वो फटाफट सीखेगा एक ही बार सिखाएंगे फटाफट एक ही बार में सीख जाएगा जिसके संस्कार उससे कम है उसको दो बार बताना पड़ेगा जिसके और भी कम है उसको चार बार तब जाके समझ में आएगी वो बार जो पहले को एक ही बार में आ गई और कोई ऐसा फिसअडी होगा उसको छह बार समझाओ तो भी पल नहीं पड़ेगा वो फेल ही हो जाएगा कि साहब मेरी समझ में नहीं आता मेरे बस का नहीं है इतनाही सिखाव फिर आयगा तो इसका मतलब विद्यापीठ संस्कार नाही प्रयास करता प्रयास करो जितना करेगे थोडा थोडा हो जायगा प्रयास करता नये पुरुषार्थ से नए संस्कार बनाये जा सकते हैं। और उस मेहनत खूप करी पडे जो मेहनत करेगा इतका हिमत वाला होगा उसकी तो प्रगती हो जायगी और जो हिमत नाही करेगा पुरुषार्थ न करेगा वेगा ठीक आहे यारखा पिओ किसने देखा या हम्म ठेका लि सारी मगजमारी करणे और बहुत सारे लोक पडलं हम अपना संगीत बजाएंगे, ऍक्टिंग करेंगे, फिल्म में जाएंगे, टेलिव्हिजन में जाएंगे, ड्रामा करेंगे हमारा ॲसही चल जाय क्यू मगज मारी साइन टेबल याद करू एलिमेंट्स की हिलियम हायड्रोजन नाईट्रोजन ऑक्सिजन योन याद करेगा इनके ॲटॉमिक नंबर कोण याद करेगा छोडो विमत हार जायगा तो छोड जाय उसके संस्कार नहीं है और वर्तमान में भी वो मेहनत नहीं कर रहे तो वो ऐसे ही रह जाएगा उसकी प्रगति नहीं होगी जो मेहनत करेगा उसकी होगी जिसके पूर्व संस्कार होंगे वो थोड़ी मेहनत में जल्दी आगे बढ़ जाएगा जिसके कम होंगे उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब वहां पहुंचेगा इस तरह से सारा कार्य चलेगा तो ये सूत्रार्थ हो गया अनुभव किए हुए विषयों का मन में फिर से उपस्थित हो जाना यह स्मृति है तो व्यवहार मे ये काम की है, एक आदमी घर से निकला ऑफिस इतनाद रना पडे मेरा घर काही बोल मेरा घर है, तो शामको काम काही घर मी घुस जायगा इतनाद रनाही मेरा घर का मेरा परिवार कौन है, मेरे परिवारिक लोग कौन है मेरे बच्चे कोण है, पत्नी कौन है, पडोशी कौन है माता पिता कोण आहे इतनाद रनाही पडेगा ऑफिस का काम भी याद रना पडे ऑफिस से लौटते समय सब्जी लाना भी याद रखना पड़ेगा नहीं तो डांट पड़ेगी <laughs> तुम्हें कहा था फलाना सामान लेके आना और तुम लाए नहीं फिर डांट पड़ेगी तो इतना इतना तो याद रखना पड़ेगा व्यवहार में तो वो काम की चीज स्मृति पर ध्यान के समय उपासना के समय इसको रोकना होगा योग चित्तक वृत्ति होगा तब योग सिद्ध होगा ये पांचवी वृत्ति थी वार्षिक हो फिर